नारद परिव्राजकोपनिषद चतुर्थोपदेशन्यास धर्म के पालन का महत्व एवं संस धर्म को धारण करने की शास्त्रीय विधि तक लोकांश वेदांश विषयान इंद्रिया च आत्मन्य तो सिति नाम गोत्रवर्ण देश कालम शुतम कुलं वोवृत्म चिल सध्यति न संभाषे स्त्रि काचिपूर्वदृष्टा चमरे कथा च वर्जये तश्ये लिखिता एक वोहां आचर तो यते चित विक्रीय तवश्यम तकारा तृष्ण क्रोधो नृतम्बाजो भमोह प्रिया प्रियम व्याख्यान योग काग्रह अहंकारो मम चिकित्साधर्मसाहस प्रायचि प्रवास मंत्रो सदपराशिष प्रतिषिधा चैतापाल आग्छ गच्छतिषेती स्वागत सु सम्माननम च न ब्रूजाव निर्मोक्षापरायण प्रतिग्रह न गृीयान चाण् प्रदाप्रेरिए भिक्षुस्वने न कदाचन झायाध्रातृसुतादी नां बंधूना चुभाशुभ्वा दृष्वा न कंपेत शोकहर्षौचेद अहिंसा सत्यमस्तीय ब्रह्मचरिया परिग्रह अनोधत्मीनम प्रसाद स्थैर्माजव अश्नेहो गुर शुश्रूषा श्रद्धा शाद उपेक्षाधर्मायु मधुर्यंति दीक्षा करू नाम तथा, तथा ज्ञान विज्ञानो योगो बंदधविष् धर्मा विख्यात तो यती नियतात्मना जो ज्ञानी मनुष्य लोक वेद विषय वासनाओं के भोग एवं समस्त इंद्रियों की अधीनता का परित्याग करके एकमात्र अपने आत्मा के उत्थान में सतत स्थिर रहता है वही परिव्राजक सन्यासी श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है उत्तम परिव्राजक नाम गोत्र आदि के वर्ण देश काल शास्त्रीय ज्ञान कुल अवस्था आचार व्रत उपवास एवं शील आदि का प्रकाशन प्रचार प्रचार कदापि न करे वह किसी भी स्त्री से वार्तालाप कभी न करे पूर्व में देखी हुई किसी भी परिचित स्त्री का अपने मन में स्मरण तक भी न करे उन स्त्रियों की चर्चा से सदैव दूर रहे और उनके चित्र आदि को भी कभी न देखे भाषण संभाषण स्मरण चर्चा एवं चित्रों को देखना स्त्रियों से संबंधित इन चार तरह की बातों का जो मनुष्य मोह के वश हुआ आचरण करता है निश्चय ही उसके चित्त में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उन विकारों से उसका धर्म अवश्य ही नष्ट हो जाता है सन्यासियों के लिए आसक्ति क्रोध झूठ माया मोह लोभ प्रिय अप्रिय सिल्प कला, व्याख्यान करना कामना राग संग्रह अहंकार परिग्रह पर गृह निवास चिकित्सा का व्यवसाय ममता धर्म के लिए साहसिक कार्य मंत्र प्रयोग और वितरण जहर देना आशीर्वाद देना आदि ये सभी कार्य वर्जित है इनका उपयोग करने वाला परिव्राजक अपने धर्म लक्ष्य से पदत्युत हो जाता है मोक्ष धर्म में सदस्य संलग्न रहने वाला ज्ञानी सन्यासी अपने किसी हितैषी शुभचिंतक के लिए भी आओ जाओ रुको आदि स्वागत एवं सम्मान की बात कभी न करे स्वप्न में भी कभी किसी के द्वारा दिया हुआ दान स्वीकार न करे दूसरे अन्य किसी को भी न दिलवाए और न खुद ही किसी को देने लेने के लिए बाध्य करे स्त्री पुरुष आदि भी आत्मी स्वजनों के शुभ अथवा अशुभ समाचारों को सुनकर देखकर कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित ना हो दुख सुख को सदैव के लिए त्याग दे अहिंसा सत्य अस्ते इंद्रिय निग्रह अपरिग्रह आदि का पालन करना उदंडता के भाव से रहित होना किसी व्यक्ति विशेष के समक्ष दीनहीन न होना प्रसन्नता स्थिरता सरलता अस्नेह किसी से अत्यधिक लगाव न रखना गुरु की सेवा सुशोषा से करना श्रद्धा क्षमा इंद्रियों का संयम मन का निग्रह सभी प्रियजनों के प्रति उदासीनता का भाव धीरता मृदुलता सहनशीलता करुणा लज्जा ज्ञान विज्ञान परायणता स्वल्प आहार एवं धृति, धैर्य ये सभी मन को वश में रखने वाले परिव्राजकों सन्यासियों के श्रेष्ठ प्रख्या है निर्द्व नितसत्वस्थ सर्वदर्शन तुरीय परमोहंस साक्षा नारायणो यतिकरात्रे ग्रा नगरे पंचरात्रक वर्षाभ्यों वर्षाशु वर्षा मसास् चतरवशे दिवरात्र ब्रसे ग्रा भिक्षुर्जदी वसे रागाद यदरस्ते नाश नारकी भवने देशे नेता केतन पर्यटत कीटबद्दूम वर्षा स्टेकत्रवसे एकवासा अवासा वा वाएकदृष्टिर्लोलुपोषा मार्ग ध्यानयुक्त महिंचुत सदाक्षु सधर्मुयन पर्यटेत सदा जोगी वीक्षि वीक्षय सुधारल नात्रो ना नच ना मध्या सन्धजोर्न पर्यटन न शून्य न एकरात्रम बसे ग्रा पु दिन पुरे दिनदय भिक्षुरनगरे पंचरात्रि वर्षास्वेक स्थाने पुण्यजलाृते आत्मत्सर्वता हंसे तो सकृत द्वंद्वादि विकारों से रहित होकर गुणों में सर्वदा प्रतिष्ठित रहकर सर्वत्र समि रखने वाला तुयावस्था में स्थित परमहंस नसी साक्षात भगवान नारायण का साकार रूप है वह गांव में एक रात्रि ही निवास के लिए रहे और बड़े नगर में मात्र पाँच रात्रि ही व्यतीत करे परंतु यह नियम वर्षा ऋतु के अतिरिक्त समय के लिए ही निर्धारित है वर्षा काल में वह सन्यासी चार माह तक किसी एक निश्चित स्थान पर वास करे सन्यासी एक गाँव में दो रात्रियाँ कभी न रहे यदि वह रहता है तो संभव है कि उसके अंतकरण में राग आदि विकारों का भाव आ जाए इन विकारों से वह नरक में गमन करने वाला हो जाता है गांव से बाहर किसी एकांत स्थल में मन एवं इंद्रियों को संयमित करके निवास करे कहीं पर भी वह अपने निवास के लिए आश्रम या कुटी मठ आदि न बनाए जिस तरह से कृमि कीट हमेशा यत्र तत्र भ्रमण करते रहते हैं उसी तरह से आठ मास तक परिव्राजक इस वसुंधरा पर विचरण करता रहे मात्र वर्षा काल चार मास वह एक ही स्थान पर निवास करे सन्यासी मात्र एक ही वस्त्र अपने शरीर पर धारण करे या फिर वस्त्र रहित होकर रहे उस संन्यासी की दृष्टि यत्र तत्र अस्थिर चंचल न होकर एक लक्ष्य विशेष पर ही केंद्रित रहे कभी भी विषय भोगों में आसक्त न होकर एवं सज्जन पुरुषों के मार्ग को कलुषित न करते हुए सतत परमात्मा के ध्यान में स्थित होकर पृथ्वी पर विचरण करे वह अपने धर्म का निर्वाह करते हुए सदैव पवित्र स्थल पर ही निवास करे जो योगपरायण परिराजक पृथ्वी तल पर नीचे की ओर दृष्टि रखते हुए ही सर्वदा वितरण करता रहे रात्रि को मध्यान्ह में तथा दोनों संध्याओं प्रातः सायम के समय कभी भी इधर उधर भ्रमण न करे और ऐसे स्थलों पर भी भ्रमण न करे जो निर्जन दुर्गम एवं समस्त प्राणियों के लिए बाधा पहुँचाने वाले हों गांव में एक रात्रि पूर्वे में दो दिन पत्तन अर्थात छोटे शहर कस्बे में तीन दिन तथा तो नगर में पांच रात्रियों तक परिव्राजक को ठहरना चाहिए में किसी एक विशेष स्थल पर जो चारों तरफ से से जल घिरा हुआ हो अपना निवास बनाए। परिव्राजक समस्त भूत प्राणियों को अपने ही सदेश देखता हुआ अंधे मूर्ख बधिर पागल तथा गूंगे की तरह से इच्छा रखता हुआ भूमि पर विचरता रहे बौद्धक एवं वन में स्थिर सन्यासियों के लिए श्रीकाल स्नान कहा गया है लेकिन हंस नामक सन्यासी के लिए दिन में मात्र एक ही बार स्नान करने का नियम है हंस नामक सन्यासी से श्रेष्ठ उच्च स्थिति वाली परम हंस नामक सन्यासी के लिए स्नान आदि का कोई विशेष नियम नहीं है मौनम योगासनम योगस्थितिक्षशीलता नेपृहत्व समत्व चारनेकदंडीना चा, परह हंसाश्रमस्थो हिस्नाइर विधानत अशेष चिंतवृत्ते केवरे मा सेना मध्भेदतौ से विन्मद्रपूरमता द्व शरीर शाण क्लिश्मादीनाचय क्वचांगशोभा सौभाग्यकमीयाद गुणा मांसा भूयुत्रयु मज्जास्थी संगत देत्रेत देहे भविता नर भवती स्त्री अवाच्य देश से देशस्य क्लिन्... क्लिन्न नाड़ी व्रणसदे मनोभेदाजन प्राए न वंचते चर्मंडम दुधा भिन्नमदगारधूत येरमंत्री नमस्ते साहस कि परम न विद्यते कार्यम न लिंगम वापस्थि निर्मो निर्भय शातो निर्दंधो वर्णोजन मुने कौपीन वा सानोवाध्यान तत्पर देव ज्ञानपरोंोगी ब्रह्मभुजा कलते लिंगे सत्यस्म ज्ञानमें कारण निर्मो भूताग्रामों निरर्थक यस न चास नृतम न बहुश्रुत न सुवित्त न ना दुर्वृत्त वेद कचिश्रह्मणा तस्माली धर्मो ब्रह्म विद्दुत गूढ़धर्माश्र तो चलेत संदिग्धसर्वूतावर्जिता अंधवच्चा मुकुवच्च महिचरे तम दृष्टि शांत मनसम रिहंती बहुकश लिंगा भावा तो कैबल्यमति एक दंडी सन्यासियों के पालन करने योग्य ये सात प्रकार के नियम वाणी का मौन योगासन योग तप तितिक्षा एकांतवास निष्प्रिय भाव एवं संभाव बतलाए गए हैं जो परिव्राजक परमहंस की उच्च श्रेणी में पहुंच चुका है उसके लिए स्नान आदि आवश्यक न होने के कारण केवल वह समस्त चित्त वृत्तियों का त्याग मात्र करे त्वचा मांस रक्त नाड़ी मेद मज्जा एवं अस्थि सहित इस दश में रमण करने वाले पुरुषों और मल मलमूत्र एवं पीप में रहने वाले कृमि कीटकों में कितना अंतर है कहाँ समस्त कफ आदि घृणित पदार्थों का एकत्रित विशाल रूप यह शरीर और कहाँ अंग अवयवों की शोभा विशेष सौंदर्य एवं कमनीयता आदि गुण अज्ञानी मनुष्य रक्त मांस पीप मल मूत्र मज्जा नाड़ी एवं अस्थियों के सहित इस देह में यदि प्रीति करता है तो उसे नरक की निश्चय ही प्राप्ति होगी उच्चारण न करने योग्य स्त्रियों के गुप्तांग तथा सड़े हुए नाड़ी के घाव में विशेष कोई अंतर न होने पर भी व्यक्ति अपने अंतकरण की मान्यता के भेद से प्रायः वंचित किया जाता है आखिर स्त्रियों का गुप्तांग क्या है दो भागों में विदीर्ण हुआ चर्मखंड मात्र और वह भी अपान वायु के निस्क्रमण से दुर्गंधयुक्त रहता है जो मनुष्य सतत उसमें रमण करते रहते हैं उन्हें नमस्कार है इससे अधिक बड़ा दुस्साहस और क्या हो सकता है ज्ञान ज्ञानी परिव्राजक के लिए ना कोई कर्तव्य विशेष रहता है और न ही चिन्ह विशेष को धारण करने की कोई विशेष आवश्यकता वह संन्यासी ममता विहीन भय रहित शांत द्वंद्व रहित जाति वर्ग आदि के अहम से रहित तथा भोजन आदि के उपार्जन की चेष्टा से रहित होता है सन्यासी मुनि लंगोटी धारण करके ही रहे या फिर वस्त्र रहित होकर नग्नावस्था में रहता हुआ परमात्मा के चिंतन में सदा लगा रहे इस तरह से ज्ञान पायण यति ब्रह्म के भाव की प्राप्ति में सक्षम होता है परिभ्राजक का विशेष होते हुए भी उसमें ज्ञान की विशेष रूप से मुक्ति का माध्यम होता है प्राणियों के लिए विभिन्न तरह के चिन्हों का धारण मोक्ष साधक ज्ञान के अभाव में व्यर्थ ही होता है जिस व्यक्ति के संदर्भ में कोई भी यह न जानने में समर्थ हो कि वह साधु है या असाधु अज्ञानी है या ज्ञानवान या फिर वह सदाचारी है या दुराचारी वास्तव में वही सच्चा ब्रह्मपरायण ब्राह्मण है इस कारण ज्ञानी परिव्राजक चिन्ह विशेष को न धारण करके अपने धर्म का ज्ञान रखते हुए सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परमात्म सत्ता के ध्यान व्रत का पालन करें वह गूढ़ातिगूढ़ धर्म का आश्रय प्राप्त करके ऐसा आचरण करें जैसे उस सन्यासी के आचरण के संबंध में कोई भी बात दूसरे अन्य लोगों पर परिलक्षित न हो समस्त प्राणीजनों के लिए संदेह का विषय बना हुआ वह वर्ण जाति एवं आश्रय से विहीन होकर अंधे जड़ एवं गूँगे के सदृश भूमि पर विचरण करता रहे ऐसे श्रेष्ठ शांत चित्त परिव्राजक का दर्शन करके देवगण भी उसके जैसी स्थिति पाने के लिए सर्वदा आतुर होते रहते हैं जब अपनी आत्मसत्ता के सिवाय दूसरी अन्य किसी वस्तु के अस्तित्व का चिन्ह भी शेष न रह जाए तभी केवल की प्राप्ति होती है ऐसा ही यह ब्रह्म तत्व का विशेष दिव्य संदेश है अथ नारद पितामह संयास विधि ब्रोहिति प्रपक्ष पितामह तथेत्यंगीकृत्यावाक्रमेवा पितुश्रमस्वीकाराथम तथ्य प्राचिपूर्भुकम्राद्धं कुरियार्ती दिव्य मनुष्यभूत पितृमात्त्मेष्टश्राद्धा कुर्यात्